निज मनम पुर सुधार करण मृधुरमल यश जो गायत फल छुष आग रामचंद्र की है हनुमान की है सन्तन की संख्या दो सौ चौरानवे राजा बुलाई राजाई जनक पत्रिका बानाईनि संदेश सकल हर सानी कथा करेम प्रफुल्लित राज मुदित यशीषी गुर नारी अति आनंद मगन महतारी परस परिय पर पाती हृदय लगाए जुड़ा गई छाती राम लखन के कर्णी बार ही बार भूप बर बरणी बर साध परिद्वार सुधाए तब नहीं देव बुलाये गीता आनंद समेता चले भी प्रवर आशीष देता जा सकिए चक्रती बस रक्ष के बस रक्ष के राम सुंद्र की गयन सुख हनुमान के गय सब संत की जय। अविस्मरण करेंशी के तो जी पास गए और उनको सब समाचार बताए पत्रिका उनको दी दूतों को उनके सामने उपस्थित करके सब वहाँ के समाचार बताएष्ठ जी ने महाराज दशरथ की धर्म की प्रशंसा की और बताया कि जो तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा है वो तुम्हारे के कारण से है और उनके कुण्य की धर्म की बड़ी सराहना की उसके बाद बरात लेकर कहारथ के के कहा। चले और अपने भवन में गए रनिदास ने सब को बुलाया और उनको भी पत्रिका सुनाई तो कहते हैं राजा सब रमनि बुलाई बहुत सी रानिया है सबको तो उन्होंने बुलाया अब बुलाकर करके सबको तो पत्रिका पढ़कर करके सुना दी जनक पत्रिका जिन्हें जनक पत्रिका सुनाई जिन्हें जी ने जो पत्र भेजा था वो उन्होंने महाराज दशा पढ़ करके सब रानियों को सुना दिया अब रानिया बहुत सी हैं सबको तो कहा पत्र दिया जाए एक करके पढ़े तो एक पढ़े तब तक दूसरे को जिज्ञासा हो तो सबने महाराज दशा स्वयं पढ़ सुना दिया सब लोगों ने एक साथ जान दिया दूसरे ये कि जो कुछ कहे अपने मुँह से तो उतना ज्यादा विस्तार नहीं हो पाता पत्रिकाई पहले समाचार बताया कि यहाँ से जन कुछ आई है तो हम तुम्हें तो सब कुछ सुनाते है क्यों लिखा और उसके बाद जो पत्रिका से सुना दी तब सुने संदेश हरसानी सब संदेश था समाचार वहाँ से थे सुन के सबरानिया बहुत पसंद प्रसन्न बहुत अच्छा समाचार आया और अपर कथा सब भूत लखानी अब उसके बाद ने पूछना शुरू किया कि फिर और कैसे क्या हुआ क्या मालूम हुआ कैसे धन और कैसे वहाँ का राजा लोग आये कैसे क्या हुआ ये सब का सब पूछा वैसे वैसे महाराज दशर ने सब उनका वर्णन किया जितनी कथा वहाँ की थी, थी अपर कथा के बारे में बाकी वैसे विजय पत्र में जितनी बातें नहीं आई थी दूत के द्वारा जो महाराज दशरथ ने सुन करके जाना था वो तो सब बातें भी दशरथ ने उनको सबको सुना दी प्रेम प्रफुल्लित हिरानी अब अच्छा सबके हृदय में भगवान राम का प्रेम लक्ष्मण का प्रेम सबके हृदय में मराया और सब प्रसन्न हो गयी सब हो सब रानिया जैसे महाराज दशरथ ने जैसे दूत आए और पत्र लिया समाचार मालूम हुए तो राजा जनक भी प्रेम ऐसी प्रमोदित हो गए उनके प्रेमासमांचित हो गया वही सब यहाँ भी, भी, भी सुना समझ ले बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं इसलिए महाराज दसरथ के हृदय में आनंद सबके में भी प्रेम आनंद जी ने जब सुना था तो उनको भी इसी प्रकार से रोमांचित हो गयी और जब गद हो गए तो वैसे इन पुरानियों को भी हो गया मनो सुखने सुनो बार बतानी अब ऐसे प्रसन्न है जैसे की मेघ की गर्जना सुन करके मोरनी प्रसन्न हो जाए ग्रीष्मी जो है वो होरनी जो है वो ग्रीष्म के कारण रहते हैं और जब बरसात आई ये गर्जे तो उनको प्रसन्नता होती है पानी बरसेगा और फिर बरसते भी जब बरसते हैं तो उसे कलता होती है तब तो मोरों को प्रसन्नता होती है जैसे इन पक्षियों को इस प्रकार ऐसी आने पर गरजने आरोप पानी बरसने पर, पर, पर प्रसन्नता होती है ऐसे इन सब कोई तो महाराज दशरथ में जो पत्रिका और समाचार सुनाए वो मेघ गर्जन के समान है तो उनको सुन के मोदी के समान ये सब प्रसन्न और अभी तक तो भगवान राम की कोई सूचना नहीं मिली थी उसके कारण से सबका हृदय कप्ट था ये सब सोचती की कहाँ होंगे कैसे रहते होंगे क्या खाते होंगे ये सब चिंता में माता रही रखी अब जब समाचार मिले उनको तब तो वो प्रसन्न हो गए तो चिंताएं सब दूर होंगे ये रामायण की पूर्ति करने वाली ये दूसरी रामायण है तो तुलसीदास जी की वो है कवितावली कवितावली में पद है गे पद। तो वो पद में भी सारी कथा सबका बर्बंध है सब का तो जो जो बातें उसमें रामचरित मानस में नहीं आती हैं, वो वो कवितावली में तुलसीदास ने कर दी है जैसे भगवान राम के विष्णाम जी के साथ जाने में, जाने के बाद आखिर माताएं भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के ले कैसी चिंतित होती हैं, कैसा बार बार उनकी याद करती है सबा नाम कही है लेकिन वहाँ उसमें है कविता है इस प्रकार की हैं, उसमे ऐसा जिनमें जिनमें ये सबका वर्णन है कि हम तो गए राम लक्ष्मण जी को लेकिन साथ में गए तो पता नहीं उनको भूख लगती हो प्यास लगती होगी और विश्वा में तो से तो वो कह नहीं पाते होंगे भूख लगी है? तभी तो खाना कहाँ मिलता होगा जैसे कौन उनको पूछता होगा कि तुम भूखे हो जैसे माँ पूछती रहती है अगर तो, तो, तो भूखे हो काका हो लो, ऐसे करके जो वहाँ तो कोई पूछता नहीं होगा तो वो अपने सब भावे जैसे वो सोचती होंगी उसी प्रकार से नहीं लिखा होगा तो फिर उनको अब शांति मिली फिर जब वो सब उनके चिंता थी दुख था उनके मन में वो अब समाचार ये सब मिला तो सब प्रसन्न हो गए आशीष देही होता है कि वहाँ मुनियों की, वहां की भी वहाँ पर थी पत्नी भी वहाँ थी उन सबके सामने ही सब समाचार सुनाये गये वो भी सब एक सुन के समाचार सुनकर सुन कर की पत्नियाँ भी मुनियों की पत्निया भी सब प्रसन्न हो और आशीर्वाद देने उनका वो अपने अपने पद के अनुसार वो सब वैसे की समाचार ही तो समाचार है तो आशीर्वाद दुनके अपने आप अपने निकलना लगा अभी आनंद मगन महातारी आशीर्वाद प्राप्त करके ये सब जितनी भगवान राम लक्ष्मण ये सब के ये सब माता माने रानियां जितनी हैं वो सब प्रसन्न होंगे और अब भी प्रसन्न होगा समाचार सुने अब समाचार सुनने के बाद में फिर उनकी कथा सुनी विस्तार सुनी रामकथा की भगवान ने कैसे कैसे क्या किए तो और प्रसन्न है और जब मुनी पत्नी ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो सब माता है और ब्रह्म तो अभी बोल गया तो मदन महातारी बहुत आनंदित हो गई तो ये सब के बाद एक जो कुछ होता गया अधिकाधिक आनंद ता का देने वाला बन गया तो ले ही परस्पर अति प्रिय पाती और फिर वो महाराज दर्शक ने वो पत्र भी उनके हाथ में दे दिया तो, ने लिया, को दिया, तो जो जिससे हाथ में पहुँचता है पत्र एक दूसरे ऐसी लेते हैं देखते है और कहते हैं कि क्या करते हैं हृदय लगाई जुड़ाव छाती पत्र को हृदय लगा लेते हैं मैंने वो अपने उनका प्रेम का सूचक है देखने के लिए पत्र भी प्रिय लग रहा है उनको इसलिए उसको हृदय लगा करके जुड़ाव छाती मैंने अपने उनको प्रसन्नता हो जाती।, जाती राम लखनऊ की सब होता जा रहा है उसके बाद में वो महाराज दशक बार बार उसी बात को कैसे जाते हैं। जो कुछ सुन पाए वो जान पाए वो सब बार बार करते रहती पत्रिका देखो कितने बार उन्होंने पढ़ी में चौथी बार पत्रिका पढ़ी चार बार आप कोई पत्र बार बार पढ़ता है एक बार पढ़ ली जाएंगे लेकिन बार बार पढ़ना सूचित होता है उनके प्रेम का उनके आनंद का उसके बारे बार बार पढ़ते हैं तो फिर पत्र उन्होंने पत्रिका को यहाँ पढ़ करके सुनाया और फिर उन्होंने पूछा न पूछा हो तो भी महाराज दर्शक बार बार सारी बातें वहाँ की सबकी सुनाई जैसा जैसा दीपो बताया बारह ही बार धूप बरबर में तो मुनि प्रसाद कभी द्वार सुधाये और फिर उसके बाद में ये सब कथा सुनाने के बाद भगवान तो राम तो ने धन से रू तोड़ा ये समझो समस्त राजा जितने लोग न समझो की यह उन्होंने अपने आप कर लिया ये सबका समझो कुछ हुआ यह मुनि प्रसाद से हुआ मुनि के बने हैं विश्व मी के प्रसाद से वो ले गए थे तो देखो वही तो उनको ले जनप्री लेगा और फिर वही में वही प्रकार है। तो है। है। में सब व्यवस्था की हुई जिसके कारण तोड़ा और फिर जी ने धमाल पहनाई इसमें मुख्य कारण कौन है विश्वामित प्रिय हैं इसलिए विश्वामित्र के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव में रहनी चाहिए की उनकी कृपा ऐसी सरकारी हुआ तो उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए यद्य बस में राजा जनक से कह दिया महाराज से कह दिया, कि देखो ये सब तुम्हारे पुण्य का प्रताप है लेकिन यहाँ आकर के महाराज दशर प्राणियों से नहीं कहते कितना पुण्य है जिससे अपने पुण्य का भी अभिमान नहीं करना चाहिए ठीक है बिना पुण्य के तो नहीं होता पुण्य करना भी चाहिए लेकिन पुण्य का अभिमान नहीं जहाँ सफलता उसमें प्राप्त हुई उसमें गुरुजनों का आशीर्वाद उनकी सहायता उसके लिए ध्यान कर देना चाहिए उसके कारण सब ये हुआ तो इस प्रकार बोलते कि तो क्या क्या मनु प्रसाद द्वार सुधाये ऐसे करते महाराज दशरथ फिर बाहर चले अब ये रानियों के अति जो प्रसन्नता है कुछ प्रकार से क्या होती है वो क्या करती हैं सब उसका वर्णन करते रहती है रानी महदेव बुलाए कब ने महदेव के विपरों को बुलाया दूसरों को ब्राह्मणों को बुला बुला करके अक्ट्री को सबको दान बांटे और तो दिए दान आनंद आनंदता ये देखो हर बार देखते है कि जहाँ प्रसन्नता की कोई बात होती है कोई व्यक्ति सुखी होता है प्रसन्न होता है तो तुरंत दान बांटता है मुशावर देता है हा? कुछ को देता प्रसन्नता देने की सूचक सूचक मन में देने का भाव आ जाता है प्रसन्नता होने पर तो कहते हैं किसने दिए दान आनंद समेता आनंद के साथ हाँ उन्होंने सब दान दिया आनंद हाँ माने आनंद नहीं प्रेद किया दान देने के लिए और वो दिप्र लोग भी आशीर्ष देते हुए दान दे करके चले फिर उसके बाद भी क्या हुआ अब देखो ये सब दिल्ली में भी एक ट्रम है पहले बिपरों को बुलाया और उनको दान दिया और उसके बाद फिर के लिए फिर को को को भी का उनको भी उनको भी मिलना चाहिए। को क्या मिला को दान नहीं मिलता उनको कहते हैं दीन दी दी। उनको लिछावर देते मित्र लोग दिखावर नहीं देते हमारे पता, <laughs> पता चले कहा <laughs> लेतेछावर नहीं तो दीछावर कहते हैं कि देखो आप बुलाया उनको निछावर की कोटिंग तरह तरह की निछावर की शक्ति यहाँ पे बुलाई है जगह जगह उनको दिक्कतें रहते हैं, कहीं सोन दिया कहीं मणिया दिए कहीं आभूषण दिए कहीं वस्त्र दिए कहीं धन दिया कहीं अन्न आदि दिए सभी प्रकार के जो निछावर कोटिरा तरह तरह की बस्तियों निछावर जो उन्होंने दी और फिर वो शिचार चक्रवर्ती दशरथ के ये सभी उन का आशीर्वाद है वो सब कहते हैं महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र हैं वो चिजीवी हूँ ये आशीर्वाद माने वो पुत्रों की सूचना है और उन्हीं के विवाह के उन्हीं की प्रसन्नता की बात है इसलिए उन्हीं को आशीर्वाद देते और चारों पुत्रों का आशीर्वाद देते है तो ये की भगवान रामी को थो छोड़े रामी ने भनुष छोड़ा लक्ष्मण जी उनके साथ है जनकपुरी में तो उन्ही दोनों का आशीर्वाद में आशीर्वाद सब चारों को देते हैं सबका आशीर्वाद चारों का आशीर्वाद फलीभूत भी होता है जनकपुरी में चारों का दवा एक साथ हो जाता है ऐसे ही सब ये चाहते हैं जैसे लोग वैसे ही आगे होता है आगे जैसा कुछ होना होता है उसी प्रकार की प्रेरणा पैदी ऐसी आने है चारों तरफ से लोग उसी प्रकार ऐसी इच्छा करने लगते है प्रेरणा देने लगते है परिस्थितियाँ बनने लगती है ये संस्कृति होती है चले पैरे पटनाना सिंह गए गहे, गहे निशाना समाचार सब लोग न पाए लागे घर घर होने बधाए नस भरा उठाह जनक सुकारीर गी सुन सुेरा मग ग्रह गलीवध सद सुहावनी रामपुरी मंगल मैं पावनी प्रीति सुहाई मंगल रचना रची पटे चामर गजपताम विचि बजारू कनक कलश तो रामी जाला हरदू बदी अक्षतमाला मंगलमय निज निज भवन लोगन बीती सीची चतुर चौके चारू पुराय पुराय से आकर राम चंद्र की जय पवुम कीजे जय लोक सब संतन कीजे कहा चले कि मैंने वो भिक्षुक लोग ऐसा कहते चले जीवों से चार पिछड़ जीव चक्रवर्ती थे ऐसा कहते हुए कहा सब सबको वस्त्र तो मिले थे तो सब अपने नए वस्त्र पहने हुए घर से निकले वहाँ राजभवन से और जय जयकार बोलते हुए चले गए हर्ष हमें गये गये निशाना और बाजे बजाने वाले भी आ गए उन्होंने अपने खुद बाजे बजाना जोर से बाजे बजाना शुरू कर दिया बड़ी जोर आवाज करके बाजे बजे जोर के बाजे बजे कि सब नगर भर को मालूम हो गया तो नगर में लोगों बागे बागे? तो ने पूछा क्यों जोर से इतने बाजे बजे तो सबने एक दूसरे से बताया कि की पुलिस से जूट आया भगवान तो नाम का लेकर के आया उनका वहाँ दवा होने जा रहा है सही बातें जैसे उनको सुना दी तो नगर भर में ये बात मालूम हो गयी चार दस भरा उसी के बाद भुवन चार दस चौदह में सबको ये बात मालूम हो गयी और सब जगह बहुत प्रसन्न हो गए सभी लोग अब चौदह घूम करके सब विस्तार बता दिया हम तो सब सब पुराने तो जनक सीता सीताजी और रघुवीर विवाह रघुवीर भगवान राम इनका राम भगवान राम और सीताजी का विवाह होने वाला है ये विवाह हो गया है उसका समाचार सूचना सब लोग जान गए सब उसकी सूचना पा करके प्रसन्न हो गए शुभ शुभ कथा लोग अनुरागे बस ये, तो ये कथा सुन करके सब लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम खाई तो प्रेम जागृत हो गया इनका शरीर प्रेम से लगा ये ये कथा यानी समाचार सुन करके सब बहुत प्रसन्न हुए और मध ग्रह गली सवार और जितने भी लोग थे वो सब जाके सभी लोग अपने अपनी सजावट करने लगे मध मान रास्ता ग्रह अपने अपने घर गलिया बड़ी छोटी रास्ते के लोगों लगे लगे सब उनको पहले सफाई की झाड़ा ये शुरू किया उसके बाद इनका उनको रंगा सब सफाई इस प्रकार से होने लगी और सजावट होने लगी इसकी सजावट हो रही इस प्रकार पहले का गंदा था तो, तो गंदा बंदा पहले कुछ नहीं था जब जब अवध सदैव सुवन अयोध्या सदा ही साफ तो सुथरी उसने कुछ इस प्रकार का नहीं कि अब इन्होंने भगवान के समाचार सुने तब ऐसा कर रहे हैं रामपुरी मंगलमय पावन तो भगवान राम की पुरी है मंगलमय और पावन ही है तो पावन फिर आगे अयोध्या की जो कथा आएगी तो अयोध्या पवित्र ये रूप बताई जाएगी सुंदर साहनी बताई जाए सुहामन बताई जाए मंगल में बताई जाए लेकिन बिना पवित्र हुए है उसकी सारी सुंदरता भी रहा है संसार में एक एक सुंदर नगर है लेकिन अयोध्या की पवित्रता नहीं मिली ये पवित्र जैसी अयोध्या है इसलिए कहते हैं राम प्री मंगल में पावन भगवान राम की प्री है इसलिए इसके परी मंगल में है पवित्र है के, तो सुहाई। ऐसी होते हुए भी सबने सजावट की अयोध्या की क्यों वो सब उनके प्रीत की सूचक ये प्रीति की प्रीति एक तो ये पाठ है प्रीति के प्रति सोहायी और ऐसा भी के ये की ये है तैयारियां तो तो तो तो चाहे तो नगर भवन सब सुंदर हो तो भी सबके हृदय में उत्साह आ गया भगवान तो राम का तो प्रेम छा गया हृदय में तो सब लोग सजावट करने लगे फिर अयोध्या मंगल रचना रसी बनाई अस में मांगलिक उसके जो है रचना करना चाहिए मंगलिक रचना के मानी क्या हो गया कि जैसे तो कलश है ये सब लगाए जाते हैं मंगल सूचक हैं ये जब कहीं कोई हैंगलिक कार्य होता है तब इस प्रकार की सजावट करते हैं उस प्रकार की सजावट बनाई क्योंकि तो भगवान नाम का व्यवहार है इसलिए मंगल रचना सकल बनाई और ध्वज पताक पट चाम चारू ये सब मंगल के पदार्थ है ध्वजा है पटाखा है पट है वस्त्र चामर चारों ये सब के सब जो वो ये सब सजाने लगे उनके सब और छावा चित्र बजारू और भी सब सड़कें बाजार सब के सब खूब सजावट झंडिया लगा दी गयी सब कलश लगा दिए गए धजा पता करे सबाव लगा दी गयी सब नजर भर गये बाजार बाजार में सब सजावट हो गयी और कनेक कलश तो रन मणिजाला ये भी सब मांगलिक द्रव्य है कनेक कलश सोने के जो कलश बनाये गये और तोरण मणिजाला और तोरण के मैंने जो वो जो दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं चंदनवार वो तो लग और जाला, और गए और मणिजाला और मणियों के बना करके तोरण भी कैसे बना दे मणियों के बना करके उनके सजा दिए गए सबके साथ जैसे जनकपुरी में सब मणियों की रचना है स्वर्ण की रचना है वैसे यहाँ भी सब मणियों के स्वर्ण की रचना सब के द्वारा सब सजा उठी गयी हरबी अक्षत नाला और ये भी सामग्री सब चीजों की सामग्री है हरद हरदी धूप दही अच्छा ये सब पूजन सामग्री है ये भी सबके सबसे सब लगे सब लोग सब सच करके सबकी तैयारी है <coughs> मंगल में निजी निजी भवन में लोगन रोचे बनाए अपने अपने भवन मंगल में बनाए मैंने इस प्रकार सब मांगलिक वस्तुओं को लगा करके सब सुंदर नगर हो गया सब भवन सुंदर हो गए सब लोग बहुत आनंदित है तो अयोध्या भर में आमलिछ आया हुआ है <coughs> ये सब लोग अयोध्या भर के आनंदित है प्रसन्न है उसकी प्रसन्नता उस सजावट से व्यक्त होती है मैंने की सजावट देख के लगती है कि नगर भर के सभी लोग भगवान राम की विवाह की सूचना पा करके प्रसन्न है तो बीठी सीठी सिंची चतुर्सन चारों चारोराय और फिर क्या किया सड़कों पर क्या किया बीथी के मैंने है सड़क गलिया उन सब गलियों में क्या हुआ सिंची चतुर्सम चतुर्सन से उनको सिंचा चतुर्सम के माने उस समय सींचने के लिए सुगंधित पदार्थ तैयार किया गया पानी में डाल करके कुछ कपूर डाला गया केसर डाली गयी चंदन डाला गया कुमकुम डाला गया ये चार पदार्थ जिसमें डाले गए तो वो चतुर्सम हो गया चार चीजें हो गयी चार चीजें सुगंधित पदार्थ चार पानी में मिलाए गए और मिलाकर उसको लेकर के उससे गलिया सींच ली गयी तो गलिया सब सुगंधित सुगंधा इस प्रकार से गीठी सींची चतुर्स और सौके चारे चार थे उनके ऊपर पूरी अब सब नगर सुंदर लगने लगा सड़कें भी सुंदर हो गयी भवन भी सज गए पटाखाए झंडे भी ऊपर लग गए दरवाजों के ऊपर स्वर्ण के कलश हमने सजा कर रख दिए इस प्रकार सब हो सबका सबनगर सब करके तैयार हो गया ऐसी सजावट अभी ठाकुर आगे दुछ। जहाँ जूठ जूठ निधामिनी सज्पक दामिनी मृत साोचनी निज स्वरूप रिमा विमोचनी दाम मंगल मंजुलाठल जानी हो बखाना विश्व विमोहन रचयोग्रव्य मनोहर नाना राजत तो राजपुलशाना तो कतहू वृद बंदी उत वेद धुरभूषण करही गाय सुंदर मंगल गीता लय लय नाम रामेर सीता बहुत अतिथोरा मानू मला चमरा शोभान कही कवि कदर पार जहाँ सकल सुर शुरु राम ली अवतार। <स्थिणार> ता ने अवतारे राम चंद्र की जय खुत की जय बोलो सब संतन की जय जहाँ झूठ जूठ मिल धामिन जहाँ तहाँ भवसे अब मिल मिल करके इकट्ठी हो करके और सजी नव सप्त सकल दुति धामिन और नौ सप्तः नौ सोल। है? तो नौ सोलह श्रमदवार से सज करके और जैसी हुई द्वितीय चुनाचन हैं स्त्री बदनी चंद्रमा जैसा मुख मृग सावक लोचनी और मृग के बच्चे की कैसे तो इनके नेत्र सुंदर नेत्र निज स्वरूप मान विमोचन और अपना ऐसा स्वरूप के उस ऐसी रतिका भी जो सौंदरिय जोश के सामने टीका पड़े उनको लज्जित करने वाली ऐसी सुंदर स्त्रियों और मंगल मंदिर वाणी वे जो है सब ऐसी मंगल से मांगलिक गीत गा रहे, रहे हैं है। कहीं कुछ मंगल गीत भी गाये है तब पता चले की उत्साह है तब प्रसन्नता है वाणी के द्वारा भी कुछ उसका जो है प्रसन्नता की सूचना होनी चाहिए तब तो मंगल गीत है वे भी उन्हीं की सबकी प्रसन्नता का और मंगल का उत्साह का उनके सब चीज की सूचना तभी ये स्त्रियों का सबका वर्णन वो सब गा रहे हैं इस प्रकार मंगल गीत गाने का कार्य वो सब कैसी बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी होती है झंडी की झंडी इकट्ठी हुई दस बीस पच्वीस एक जगह हुई तब गाँ एक अकेले से गाने से नहीं बनता गाने के लिए कम से कम दो चार लोग हों गाने के लिए साथ में तब गे गाने में गाने नहीं बनता अब देखो आज कल गाने वाले आते हैं सुनाते हैं गाना है उनके साथ में चार छह लोग नहीं तब तब उनको और क्या कहलाता का तो, तो, तो, हुँ। तो कई लोग जाते हैं गाना मिल कर हर बात के लिए भी अपना अपना नियम ध्यान करने के लिए कितने आदमी चाहिए दूसरा नहीं चाहिए अपने कहीं अकेले की जरूरत पड़ती है कहीं तो पहले की जरूरत पड़ती है कहीं बहुत लोगों, है। लोगों की जरूरत पड़ती है ऐसे कहते हैं कि व्यापार करने में कितने लोगों की जरूरत कम से कम तो होने चाहिए और फिर गाने के लिए कितने चाहिए कम से कम तीन चालिये उसके आगे हो जाते तो हर जगह अपना अपना नियम इस प्रकार से। तो ये सबकी समस्या सब इकट्ठी हो गए करके बना करके दो दस बीस सब मिल मिल करके एक दूसरे के साथ में कंठ मिला करके बड़े मधुर ढंग से वो सब गाने लगे <coughs> <coughs> सुन कली रव सुन कल रव कल कंठ लगानी उनका मधुर गीत इतना ज्यादा है की जैसे वो हो कल कंठ के माने में कोयल ले में वो भी लज्जित होने लगी माने इतना मधुर गीत से गा रही हैं कंठ से गा रही हैं की कोयल की भी बाणी उसके सामने सबसे ज्यादा मधुर बाणी कोयल की माने उससे तुलना करते हैं तो वो भी उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं ऐसे सुंदर उनका कल्पन भूप भवन के मजाज के अभी तो नगर तक का वर्णन कर रहे थे सब नगर में उत्साह दश्वत का भवन वो भी सजा वहाँ भी सजावट से शुरू हुई अब क्या सजावट वहाँ सब हुई उसका वर्णन करते है महाराज दशर के भवन का तो वर्णन ही किया जब अयोध्या के सब लोगों सुंदर सजावट कर तो राजभवन में तो राजा का भवन है बहुत ही ज्यादा सुंदर बना, तो बना और विश्वन रचे ऐसा सुंदर वितान बना वहाँ भी मंडप बन करके तैयार हुआ और ऐसा सुंदर मंडप बन करके तैयार हुआ विश्वन संसार विश्व में कोई भी देखे तो देख कर के रह जाए <coughs> ऐसा द्रमोहित हो जाए ऐसा सुंदर मंडप तैयार कराएगा और फिर उसके साथ सब मंगल द्रव्यगा मंगल द्रव्य मनोहर आना जैसे मंगल के पहले बताए हरदू ये सब जितने हैं इन सबके मंगल हैं ये सब भी इकट्ठे उसी अब ये यहाँ का जो भूतान जैसे का जी का एक एक चीज एक एक पत्ती और एक एक केला और खंडा सबका वर्णन किया गया जैसे अलग अलग दोबारा नहीं वर्णन करते है क्यूँकी काग्रचना है ये तब उसमें बार बार वही चीज को उसी तरह वहाँ भी वर्णन करो उसी उसी वही बातें सब यहाँ भी कहो तो अशोधनीय हो जाती है लेकिन एक बार जैसे वर्णन वहाँ कर दिया गया तीस यहाँ भी समय वहाँ आगे इसमें अंत तो में कह देते हैं कि भगवान राम जहाँ हैं अवतार लिया वहाँ पर किस बात की कमी होगी सबका सुंदर सुंदर होगा जनकपुरी में अगर इतनी सुंदरता है तो क्या है की सीता जी ने अवतार लिया है तो सीता जहाँ लक्ष्मी जी से बात कर रही हो तो यहाँ की सुंदरता क्या करें कौन धन सम्पत्ति की कौन कमी होगी ऐसे करके जैसे महा लक्ष्मी जी है तो यहाँ लक्ष्मी पति है।, है अब जब उन्हीं अवतार लिया है तब कैसे यहाँ किसी प्रकार की कमी होगी सबका तो सब ये जो है पना ये सारे विश्व को मोहित कर देने वाला ऐसा जो मंडप तैयार हुआ और मंगल द्रव्य मनोहर विपुल निशाना और सब ये मंगल द्रव्य सुशोभित हो रहे हैं सभी इकट्ठे किए गए हैं और फिर खूब बागे बढ़ रहे हैं और मधुजन से खूब बागे बज रहे है पहले बता दिए तो वही बागे खुद ना दंड कतो बंदी और उसके साथ साथ ये भी हो रही कि बंदी नागपूर्त जो हो हो है वो हो वृद्धावरी बसानते रहते हैं यानी वो जय बोलते रहते हैं और गुरु करते रहते हैं। ये लोग अपने इनके महाराज दशरथ के वंश की जो महिमा है उसका उच्चारण करते रहते हैं। महाराज दशरथ के पुण्यों के वर्णन महिमा का वर्णन करते रहते है भगवान श्री राम जी की जो उन्होंने धनुष तोड़ा सीता जी का विवाह हुआ तो उनका सबका वर्णन करते रहते है तो ये सब न, उनका बोलते रहते है तो ये सब ग्रद्धावली कहलाती है तो कहूँ गिरदी बंदी उच्च रही तो भी करते हैं। ये सब कविता बना लेते हैं और वैसी कविता पर गाते नहीं सुनाते कतु वेद धनु भूसर कर ही और दूसरी और बिप्र लोग हैं। वे लोग वेद पाठ कर रहे हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण बिप्रो के द्वारा हो रहा है तो भी बड़ा सुंदर लगता है बंदी लोगो का इस प्रकार ऐसी ये जो बुर्दावनी बखान करते हैं वो अपनी सुंदरता उसकी है और मित्रों के द्वारा जो वैदिक पाठ हो रहा है उसकी अपनी सुंदरता ये सब तो धनी कर रहे वेद ध्वनि करते है मन वैदिक रहे हैं तो जो जोर से करते है सबको सुनाई देता उसका भी बहुत ध्वनि हो रही है जोर से और फिर गावी सुंदर मंगल गीता और लय लय नाम राम और सीता और फिर वहाँ राजभवन में भी चल रहा है महिलाओं का संगीत चल रहा है वो संग गा रही है सुंदर गीत गा रहे और सुंदर गीत गाने में राम और सीता भगवान राम का नाम लेकर सीता जी का नाम गीत गाते हैं राजभवन में मंगल गीत भी इस प्रकार से हो रहा है तो बहुत ओछा भवन ऐसे हो रहा कहते है की भवन बहुत ओछा जो उसने और उछा इतना ज्यादा मनोछा कोई ढेर वस्तु है तो कहते हैं बहुत उछा भवन है तो थोड़ा भवन छोटा है यद्यप भवन बहुत विशाल है फिर छोड़ा थोड़ी कोई साधारण व्यक्ति का घर तो है नहीं कि कमरे दो कमरे है इसमें तो बहुत बड़ा इतना विशाल राजभवन है लेकिन फिर भी उस राजभवन में जो उत्साह जितना हो गया उसमें समाता नहीं है वो उत्साह समाने के लिए भवन छोटा बन गया मन उत्साह की अधिकता बताने के लिए बोलिए इस प्रकार से सबके मन में बड़ा उत्साह है बड़ा उत्साह है बड़ी प्रसन्नता आनंद है सब दौड़ धूप कर रहे हैं सब, सब तैयारियाँ सजावट में लगे हुए हैं सब व्यस्त हैं।, हैं अपने अपने स्थान में तो ये सब उत्साह का सूचना है इस सामग्री पूजन सामग्री तैयार की गयी सब उनके उछाव की सूचना है सबके सब राजभवन के भी कलश इत्यादि ऊपर सब सजाये गए है पताका लगाए गए हैं ये सब उनके उत्साह की सूचना ये सब बड़े उत्साह उत्साह के साथ में इस सब सुझाव कर दिया मान हूँ मध चला चलूरा जब घर में वो उत्साह घर में नहीं समाया राजभवन में तो फिर तो तो जैसे किसी पात्र में कोई वस्तु भरोने लगेगी तब राजभवन में जब वो उत्साह नहीं समाए समा छोटा पड़ा फिर तो से सब राजभवन के बाहर फैला गया सब जगह उत्साह का फैल गया सब जगह बाहर भी उसी प्रकार राजभवन के अंदर भी राजभवन के बाहर भी सर्वत उ सर्वत्र मंगल की सामग्री तैयार की जा रही है सब लोग गा रहे हैं भाग्य बजा रहे हैं, विजयकार बोल रहे हैं ये सब लोग शोभा भवन की को कभी बर्ने पार कहते हैं कि की इस समय जो है महाराज दशरथ का जैसा भवन शोभा मैंने जैसा सुंदर बना सजावट होकर बहुत सुंदर दिखाई देने लगा कहे भवन कह को कभी पार उसकी सुंदरता का वर्णन करने में कौन पार पा सकता है अब तुलसी राश जी उसका वर्णन करे तो अपनी बताते तो हैं हमको सामर्थ्य ज्यादा हम उसका विस्तार से वर्णन करें जहाँ तक हम कह सके वो बताया लेकिन सुंदरता तो उससे भी ज्यादा है हम सब उसका वर्णन नहीं कर पाए उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते तो जहाँ सकलि राम ली ने अवतार सब देवताओं के देवता आदिदेव भगवान जो है ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान राम ने जहाँ अवतार दिया हो फिर वहाँ पर कैसी सुंदरता उसमें कौन सी कमी हो सकती है बहुत सुंदर शब्द का सिलावट इस प्रकार से अब उसने ये प्रसन्नता की जो सूचना जनकपुरी में भी इस प्रसन्नता की सूचना है ये उसी से उसके साथ जोड़ करके रखे क्योंकि देखे की किस प्रकार से मोह के भंग होने के बाद कैसे अभिज्ञा दूर हो गई, धन दूर हो गया संशय दूर हो गया अहंकार दूर हो गया गर्व दूर हो गया ये सब के तो सब धनुष टूटने के साथ ही समाप्त हो गए। शास्त्र वाले कहते हैं कि जितना दुख है वो तो इन्हीं ही सभी मानसिक विकारों के कारण से है जब तक मोह है और धन संशय इत्यादि है अहंकार आदि है गर्व है जब तक देश आदि है ये सबके सब जितने अहंकार आदि ये सब के सब दुख के कारण यही सब इसलिए बराबर प्रयास ये करना चाहिए कि इनसे छुटकारा तो ये भी है की कोई भी को कोशिश करे तो इनसे छुटकारा पाता दे नहीं देंगे तो फिर शास्त्र बताते हैं इसको छुटकारा पाने को उपाय है परमात्मा विषन्न जाए वो जब कृपा करता है तब ये मोर का भ्रम करके इन सबको से कर देता है तब तक उसके लिए प्रतीक्षा करें परमात्मा विषन्न में तो जब तक तो परमात्मा ये भी देखता है की तो कोई व्यक्ति अपने प्रयास में सिंसियर प्रयास में लगा जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अपना ही उद्वार करने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करता तब तक परमात्मा भी नहीं मानता कि वास्तव में ये है कुछ इस प्रकार का इसलिए वो भी मोह भंग नहीं करेगा तब तक वो भी किसी का उद्धार नहीं करेगा लेकिन जब देखते हैं कोई व्यक्ति बड़ा उत्साही हो करके, बड़ा शक्ति लगा करके अपने मोह से छुटकारा पाना चाहता है और जो भी उपाय उसे बनते है सब करने को तैयार है सब कुछ करता भी है लेकिन फिर उसका मोह नहीं होता सिर्फ तो अंत में परमात्मा उसके मुंह को नष्ट कर देते हैं। ये तो की कथा हुई लेकिन उसके बाद होता क्या है उसके बाद सब दुख के जितने कारण हैं, उसी मुंह के साथ सब समाप्त हो गए तो तो अब एक बात ये हुई कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हुई और दूसरी बात क्या हुई परमानंद की प्राप्ति हुई तो ज्ञान के बाद मोर भंग होने के बाद दो बात दुख के कारण समाप्त हुए इसलिए दुखों की आपने दुख नहीं फिर होता तो और दूसरा ये दुख न होना तो नेगेटिव बात है। पहले दुख दुख नहीं हुआ, लेकिन सुख का क्या हुआ तो सुख ये है कि फिर उसके बाद उसके हृदय में तो परमात्मा का आनंद भी उसका भी संचार होने लगता है तो जैसे यहाँ पर यह बात इसलिए कहें जहाँ सकल सुनि रामली ने उतार जहाँ भगवान राम ने उतार दिया वहाँ तो आनंद आनंद हो ही होगा हाँ सब जगह जैसे बढ़ा दिया कि सब -सब लोग आनंदित हैं सब जगह उत्साह है सब जगह आनंद है सब जगह मंगल है सब राम राम ये सब भगवान राम के कारण परमात्मा के कारण ये बात बार बार याद करनी चाहिए की ये सुख है ये आनंद है ये परमात्मा का लक्षण है और तो परमात्मा के अतित और कहीं कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जल पदार्थों में व्यक्तियों में वस्तुओं में परिस्थितियों में लाभ में इनमें कहीं भी सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है उनकी परीक्षा करके देखो जैसे लेबरेटरी में टेस्ट किया जाता हो प्रयोगशाला में प्रयोग होता हो इस प्रकार से इन वस्तुओं की परीक्षा करके देखो तो इनमें सुखी नाम की कोई वस्तु संसार में कहीं नहीं जो की सुख है वो सब परमात्मा ही का वह परमात्मा जब कहीं किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त होता है तो वो उस प्रकार का सुख नहीं होता बल्कि परमात्मा का प्रकार प्रकारांतर से प्राप्त होता शास्त्र भी एक जगह आता है कहते तो हैं जैसे कोई वस्तु कोई मान लो कोई व्यक्ति खीर खा रहा है और उसे बड़ी मीठी लग रही है बड़ी स्वादिष्ट लग रही है तो सब खीर बनाने वाले जानते हैं खीर अगर किसी को मीठी लगेगी तो क्यों मीठी लगती है की वजह से मीठी हुँ? वो अपने आप से खीर की थोड़ा के से की लग है इसी प्रकार के जहां भी कहीं कोई विषय का होता है तो परमात्मा का जो आनंद है उसके सामिध्य से उसमें सुखानुभूति हो रही है इसलिए बराबर ध्यान रखना चाहिए जो भी सुख प्रदीप किसी भी प्रकार का अनुभव व्यक्ति को आता हो तो उसमें परमात्मा उसमें उपलब्ध है उसकी निकटता का प्राप्त अब परमात्मा का सुख दो प्रकार है। एक परमात्मा का सुख बिंब रूप में और दूसरा परमात्मा का सुख प्रतिबिंब रूप में बिंब और प्रतिबिंब जैसे आकाश में चंद्रमा हो सूर्य हो उसी तो जैसे ये उदाहरण देते जैसे चंद्रमा उठित हुआ तो कुम्दनी खिल गई रात में कुम्दनी का पूर्वता खुल जाता है तो वहाँ पर भी उदाहरण जो ये देते हैं ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि कुमुदनी जो खिलती है रात में तो कुमुदनी अपने आप नहीं खिलती कुमु माना प्रसन्न होना है तो कुमुदि मानो प्रसन्न हो गई खिल गई तो क्यों खिल गई अपने आप से नहीं खिल गई वो तो चंद्रमा के प्रकाश के कारण खिल गए उसमें हेतु जो है वो चंद्रमा उसका प्रकाश है होती है का संबंध उस प्रकार से देखो चंद्रमा उदित नहीं हुआ रात होगी नहीं चलेगी अब चंद्रमा होगा तो नहीं चलेगा तो इसी प्रकार से अगर हृदय कभी खिल जाए कुछ प्रसन्न हो जाए तो उस प्रसन्नता का कारण क्या है आप दुनिया के कारण उसने यही समझो की वो परमात्मा इसमें प्रतिबिंबित हुआ उसके प्रतिबिंब से ही वो प्रकाशित हुआ प्रतिबिंब के कारण से हे आनंदित होता है। जब कभी कोई आनंद सुख हो तो उसका संबंध परमात्मा से जोड़ो कि परमात्मा ही प्रकट होकर के हमारे हृदय में इस प्रकार से किसी प्रकार प्रकारांतर भेद के कारण से मन में प्रतिबिंबित होकर के भले ही वो कोई वस्त्र में लग रहा हो कोई परिस्थिति में लग रहा हो किसी लाभ में लग रहा हो लेकिन वो तो सहकारी कारण है लेकिन मुख्य कारण आनंद का जो हो परमात्मा इसका अभ्यास करना चाहिए अगर ये अभ्यास पढ़ा रहे तो व्यक्ति को परमात्मा सदा स्मरण बना रहे और विष्ण में जो ध्यान वो भी चलिए वो तो फल तो उसके अनेक प्रकार के हैं। एक ये जो है वो हो अपने आप उस परमात्मा में स्मरण रहे प्रीति भी बढ़े देखो ये आनंद परमात्मा का लक्षण है तो हर कोई व्यक्ति आनंद चाहता है तो जब आनंद रूप इस प्राप्त हो तो परमात्मा में व्यक्ति की प्रीति भी बढ़े उसी की तरफ ध्यान और फिर ये प्रयास करें कि ऐसी स्थिति आ आगे कि तो वो परमात्मा हृदय में जो कुछ है वो अपने बिंद रूप में हमको उपलब्ध हो जाए हम जो कुछ संसार में विषयों के रूप में मानसिक स्तर पर जो सुख करते हैं वो प्रतिबिम्बित सुख है जब हम अपने मन बुद्धि ऐसी और ऊपर उठे परमात्मा की प्राप्त हुई तो परमात्मा की प्राप्ति होने का लक्षण यही है की परमात्मा आनंद स्वरूप है तो वो आनंद परमात्मा का तो ओरिजिनल आनंद है असली आनंद है वो आनंद परमात्मा का अनुभव में आ गया उस आनंद से संसार हमारा हो गया इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति कितनी बात होती है क्यों तो परमात्मा की प्राप्ति दर्शन के लिए क्या प्रयास किया जाता है क्या साधना की जाती है की वो परमात्मा ही आनंद स्वरूप है उस आनंद को प्राप्त करने की जिससे बड़ा आनंद कोई नहीं लब्धा न परम लाभा यह सुखा परम सुखम ऐसे प्रति गीता है जिस परमात्मा के आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं क्योंकि वो तो असली आनंद वास्तविक आनंद बिम्ब तो रूप आनंद है बाकी तो सब ये जो प्रतिबिंबित आनंद है इसमें क्या आनंद छोटा तो आनंद प्रसन्न होता है शास्त्र ये भी कहते है ब्रह्मा जी ऐसी लेकर जितने भी तो प्राणी है तो उन सबको परमात्मा का अंश की एक मात्रा एक अंश मात्र जो हो सब प्राणियों को प्राप्त है और बस वो जो प्राप्त है छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा शुभ परमात्मा का प्रतिबिंब रूप में शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर पर इंद्रियों के स्तर पर जो सुखानुभूत व्यक्तियों को प्राणी में उसी सुख के बल पर व्यक्तियों में जीवित रहने की इच्छा बनी रहती है उसका वो सुख जो उसे प्राप्त होता रहता है किसी प्रकार से वही उसको जीवित रखने की प्रेरणा देता रहता है वो सुख ब्रह्मांड से लेकर आदि जो सबसे पहले सच रचना में प्राणी जो हुए, तो हुए। उनको बहुत सुख प्राप्त है लेकिन फिर उसके बाद में है, है, है। उनका भी देवता है दूसरे देवता गंधर्वी हैं, मनुष्य आदि है अनुसार उनका सुख कम होता चला गया पशु पक्षी जो है इनको भी उनका सुख मनुष्य से सुख से भी कम है इनको बहुत अधिक धूप प्राप्त तो बराबर गातुल दिखाई देते हैं जब देखो तो भूख के मारे गातुल घूम रहे है घूम भूं रहे हैं पक्षी बने रहने की इच्छा इन सब प्राणियों में भी है अगर किसी प्राणी को ऐसा हो जिसको कि सुख बिल्कुल न अनुभव में आता हो किसी प्रकार को तो जी जीविसा समाप्त हो जाएगी जीने की इच्छा जो कहलाती है वो पूरे व्यक्ति के अंदर जरूर हो नहीं रह जाती खत्म हो जाती है इसलिए कहते हैं कि देखो ये आनंद का सुंदर परमात्मा ही है और यहाँ पर इस प्रकार बताते हैं वो परमात्मा ही जहाँ जिसने अवतार लिया है अवतार लिया जहाँ भगवान आ गया जहाँ स्थान पर जैसे अयोध्या में भगवान आ गए तो सब जगह पर आनंद आनंद ही छा गया है भगवान की शक्ति माया शक्ति जी है वो, सीता जी भी जो सीताजी उन्होंन भी उन्होंने भी अवतार ले लिया है तो वहाँ भी उनके साथ में भी परमात्मा की शक्ति है उसका भी आनंद उनके शक्ति धन संपत्ति वैभ सब वहां पर भी प्रकाश आनंद सब वहाँ पर भी दोनों स्थानों पर इस प्रकार से आनंद है तो ऐसी जब व्यक्ति के हृदय में परमात्मा प्रकट हो परमात्मा का अवतार हृदय में हो तो हृदय में भी आनंद छा गया हृदय तो में आनंद छा जाए तो जब किसी व्यक्ति के परमात्मा का आनंद हृदय में आता है वो छा जाता है तो उसको सही के भीतर समय नहीं समाता ये बात यहाँ पे कही बहुत कुछ भवन अतीत हो है मान किसी व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का आनंद उमर पड़ा आ गया तो आ गया तो उसके भीतर भीतर समय नहीं समाता फिर वो उसका बाहर निकल पड़ता है तो बाहर निकलने का क्या है उसकी वाणी के द्वारा परमात्मा की महिमा का भवन होने लगता है भगवान की गुण गाथा जाने लगता है तो ये सब उसका जो है उत्साह का आनंद का जो है वो तो अभिव्यक्ति रास्ते प्रारंभ में ही कहा कि सब लोग जानते हैं भगवान की महिमा को कदापि कहे बिन रहा न कोई ठीक है माना जब जिसके हृदय में परमात्मा आएगा उसका उत्साह परमात्मा का होगा उसका प्रेम हृदय में उमड़ेगा तो फिर कोई चुप नहीं रह सकता कदापि कहे बिन रहा न कोई कोई भी चाहे शिक्षित हो चाहे शिक्षित हो पढ़ा लिखा हो गर पढ़ा हो परमात्मा की प्रथा से कभी कभी तो लोगों की सब्जुता से लोगों के और घर पढ़े लिखे होते हुए भी बाणी में सब भाषा आ गई बोलने की सामर्थ आ गयी तो वो तो सामर्थ कहाँ से आ गयी वो तो भीतर परमात्मा जब उमड़े उसकी शक्ति हो तो अपने आप हाँ ही वो बाणी फूट पड़े अपने आप ही सब सब इकट्ठे हो जाए सब भाषा भी बन जाए सब बोलना भी बन जाए वो सब आ जाए ये स्थिति है इसलिए अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है जीवन का उज्जवल रूप क्या है श्रेष्ठ रूप विकसित रूप जीवन का किस प्रकार का है उसे समझना चाहिए प्राप्त कभी हो वो बात दूसरी है इस जन्म में हो अगले जन्म में हो थोड़े दिनों में हो बहुत दिनों में हो लेकिन एक इस प्रकार का हमारे मन में आइडिया होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए की जीवन का उज्जवल रूप है क्या श्रेष्ठतम रूप है क्या कोई कहकर सुनने के बाद बड़ा कठिन बड़ा मुश्किल है किसको प्राप्त वो तो बात दूर की, दूर की है लेकिन लोगों को यही नहीं मालूम कि इस प्रकार का जीवन किससे जब वो पता ही नहीं है तो कभी उसके लिए प्रयास कौन करेगा और कब तो प्राप्त होगा इसलिए लक्ष्य तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा उस आनंद परमात्मा और आनंद कोई दो वस्तुएं नहीं इसके ऊपर भी खुद विचार हुआ है जैसे संसार की जो वस्तुएं होती है उनके विश्लेषण होता है उनका विशेषण और विशेषण में अंतर होता है ऐसे परमात्मा में परमात्मा के आनंद रूपी लक्ष्यों में कोई अंतर नहीं है ये बार बार शास्त्र कहते हैं जैसे एक पुष्प है वो पीला है या लाल है तो लाल जो है उसका विशेषण है लाल पुष्प क्योंकि लालना एक अलग वस्तु है पुष्प एक अलग वस्तु है पुष्प लाल न होकर नीला भी हो सकता है पीला भी हो सकता है लेकिन कुछ फिर भी रहेगा लेकिन जो लक्षण होता है वो लक्षण के बिना तो भस्ती ही नहीं होती है परमात्मा का जो तो आनंद है वो परमात्मा की लाल पीले रंग जैसा कोई विशेषण नहीं है कि उसके बिना भी परमात्मा हो अरे वो जो तो आनंद है वही परमात्मा हो आनंद न हो तो परमात्मा नाम की भस्ती नहीं हो तो आनंद ही जिसे है उस आनंद को ही परमात्मा कहते हैं जिस परमात्मा की प्राप्त हो गई कि मैंने आनंद की प्राप्त अब नहीं कि परमात्मा प्राप्त हो गया तो थोड़े दिन के बाद आनंद भी आ जाएगा ये कुछ नहीं है यह अज्ञान की बात वैसे वो परमात्मा और आनंद दोनों एक इसलिए वो आनंद में जीवन जैसे परमात्मा का आनंद अपने आप व्यक्ति को प्राप्त हो रहा हो उसी के साथ जुड़ गया हो तो फिर उसके बाद फिर वो आनंद उसके अपने आनंद के अपने लक्षण है प्रतिबिंबित आनंद जो वो तो नाचवान है कभी होता है कभी नहीं होता खत्म भी हो जाता है लेकिन परमात्मा तो नित्य है तो उसका आनंद भी फिर नित्य है वो कभी नष्ट नहीं होता कभी समाप्त नहीं होता उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर आनंद पुरोहित हो जाए समाप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं होता प्राप्त हो गया तो प्राप्त होगा सदा रहेगा सदा रहेगा फिर शारीरिक स्तर के ऊपर लौकिक स्तर के ऊपर लाभ हो चाहे हाम हो भले बने बिगड़े कुछ भी हो लेकिन वो आनंद अपने स्थान पर स्थायी रूप से एक समान रहे नान्याहारुपतियसुमदीए सक्यं दवामी चमक भक्ति प्रियुतिम रघुपुं दिर्भरामे कुर्मान दोषरित श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जयरा